लेसन फोर्टी एट पेज नंबर थ्री इलेवन अच्छा है कि वह मेरे साथ होगा खुशी की बात है कि उसकी बहन परीक्षा में पास हो गई अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में माना कि वह काफी आहत महसूस कर रहा है प्रदीप ने बांग्लादेश में देखा कि इस्लाम विरोधी पोस्टर के गुस्से में कई हिंदू मंदिर जला दिए गए पेज नंबर थ्री ट्वेल्व सच तो ऐसा है कि रजनीकांत ने हजारों लीटर दूध से नहाया मेरा मतलब है कि कला मेरा पुरुषार्थ थी ऐसा लगता है कि जो ना हुआ होने को है मुझे उम्मीद है कि सीमा पर गोलीबारी थम जाएगी मैं उम्मीद करता हूं कि सीमा पर गोलीबारी थम जाएगी गोपाल ने कहा मेरी तबीयत तो अच्छी है गोपाल ने कहा कि मेरी तबीयत तो अच्छी है स्वामी ने कहा चाहे जो हो जाए मैं मोदी के साथ रहूंगा स्वामी ने कहा कि चाहे जो हो जाए वह मोदी के साथ रहेगा पुलिस कर्मियों से कहो कि वे जल्दी चोर पकड़े यात्री से कहिए कि वह ट्रेन में बिना टिकट सफर ना करें आहत गोलाबारी तबीयत थमना पुरुषार्थ सीमा